शिवपुराण रुद्र जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या विचार करती है वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर होती है जो उय पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है वह ऐचातानी देखने वाली होती है जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गाँव में सूरी होती है अथवा बकरी होकर अपने ही विष्ठा खाती है जो पति को तू कहकर बोलती है वह गूँगी होती है जो सौत से सदा इच्छा रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह कानी टेढ़ी मुँह वाली तथा कुरूपा होती है जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है उसी तरह पति हीना नारी भरी भाती स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती हैं लोक में वह माता धन्य है वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिनके घर में पतिव्रता देवी वास करती है पतिव्रता के पुण्य से पिता नाता और पति के कुलों की तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं सा धन्य जननी लोके सधन्यो जनक पिता धन्य सच पति यस गृह देवी पतिव्रता पितृवंश्या मातृवंश्या पतिवंशा श्रेय श्रेय पतिव्रता या पुण्य न स्वर्गे सौख्या भुंजते जो दुराचारणी स्त्रियाँ अपना शील भंग कर देती हैं वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है वहाँ वहाँ की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है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 और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है भार्या से श्लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है भार्यहीन पुरुष देवयज्ञ पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती हैं जैसे जरावस्था एवं राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है यथा गंगा वगाहे न शरीरम पावनम भवे तथा पतिव्रता दृष्टवा सकलम पावनम भवे पति भवेद। को ही इष्टदेव देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे प्रति प्रणो है और नारी वेद की ऋचा पति तप है और स्त्री क्षमा नारी सत्कर्म है और पति उसका फल शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य है तारह पति ही सुतिर नारी क्षमा सास स्वयं तप फलम पति ही सत्क्रिया सा धन्यौत तो दंपति शिवे गिरिराज कुमारी इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है अब तुम सावधान हो आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आज भेद से चार प्रकार की बताई गई हैं जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप लेती है उत्तमा मध्यमा निकृष्टा और अति निकृष्टा ये पतिव्रता के चार भेद हैं